भगवत गीता सांकर भाष्य अध्याय इत इतएवे योगशक्ति अनुमिनोमि इसलिए अर्थात आपकी योगशक्ति को देखकर ही मैं अनुमान करता हूँ परम वेदितम से विश्व परम निधनमय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन स्व पुरुषो तम अक्षर न चरति छति परम ब्रह्म अस्य विश्वस्य समस्तस्य जगत परम निधियते अस्मिन् इति अस्मति पर आश्रय आप ममुक्षु पुरुषों द्वारा जानने योग्य परम अक्षर अर्था जिसका कभी नाश न ना हो ऐसे परब्रह्म परमात्मा है आप ही इस समस्त जगत के परम उत्तम निदान हैं जिसमें कोई वस्तु रखी जाए उसे निदान कहते हैं सो आप इस संसार के परम आश्रय हैं कि तम अव्ययो न तव जयो ज्ययो विद्य अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता शश्वत भव शाश्वतो नृत्यो धर्म तस्गोप्ता शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन चिरंतन तव पुरुष परो मत अभिप्रेतो मे मम इसके सिवा आप अविनाशी हैं अर्थात आपका कभी नाश नहीं होता इसलिए आप नाश रहित हैं और सनातन धर्म के रक्षक हैं अर्थात जो सदा से हैं ऐसे नित्य धर्म के आप रक्षक हैं और आप ही सनातन परम पुरुष हैं यह मेरा मत है किंच तथा अनादि अनामध्यामतवीर्यम अनतुंसि सूर्यनेशा ताीप्तव तपन्तम् अनादि अनादिमध्याम आदि च मध्यम च च न विद्यते यस्य चत नीते यनाध्यांत तम तां अनादिमध्यानीय न तव अस्ति इति अनंत विर्यः वी अस्तिवीय अनंत विर्यम् तथा अनंत अनंत बाहो यस्य तव अनंतबाताबा यबा तम वाम अनतबा ससीसूरनें सूर्यो नेत्रे यस्य तव यव ससी सूर्यने तस सूर्यने पश्यामि। चंद्रादी नयन पशा तव दीप्त चसौ हुतास यीतुतासवक् तम वाम दीप्तहुतासवक् स्वतेजसा विश्वदापय मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अर्था जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है ऐसे स्वरूप वाला और अनंत वीर्य अनंत सामर्थ्य से युक्त देखता हूँ आपकी सामर्थ्य का अंत नहीं है इसलिए आप अनंत वीर हैं तथा मैं आपको अनंत भुजाओं से युक्त चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्रों वाला प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाला और अपने तेज से इस जगत को मान करते हुए देखता हूँ अर्थात जिस रूप के अनंत हाथ हों चंद्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों प्रजलित अग्नि है जिसका मुख हो और जो अपने तेज से इस सारे विश्व को तपायमान करता हो ऐसा रूप धारण किए आपको देख रहा हूँ दयावा पृथिवंतरम ही व्याप्त तय दृष्टुत रूप मुग्रम त वेदम लोकत्र प्रव्यथित महात्म द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही अंतरिक्ष व्या एक विश्वधरेण दिशा चर्वा व्याप्ता एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वर से ही यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सारा आकाश और समस्त दिशाएं भी परिपूर्ण हो रही हैं दृष्टा उपलभ्य अद्भुत विस्मापक रूपम इदम तव उग्रम क्रूरम लोकानात्र लोकत्र भीत प्रचलितम वा हे महात्मन अछुद्र अक्षुद्रस्वभा हे महात्मन अर्थात हे अछुद्र अक्षुद्रस्वभाव वाले कृष्ण आपके इस अद्भुत आश्चर्यजनक भयंकर क्रूर रूप को देखकर तीनों लोग यथित हो रहे हैं अर्थात भयभीत या विचलित हो रहे हैं अथ अधुना पुरा यद्वा जेम यदिवा नो जये ये अर्जुन से संशय आसी तन निर्णयाय पांडव जय एक इति प्रवृत्तों भगवान् तम पश्य आह किंच अर्जुन के मन में जो पहले ऐसा संशय था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे उसका वर्णन उसका निर्णय करने के लिए मैं पांडवों की निश्चित विजय दिखताऊंगा इस भाव से प्रवृत्त हुए भगवान अपना वैसा रूप दिखाने लगे उस रूप को देखकर अर्जुन बोले अमी ही ताम सु विशंती भीता प्राजल योगती स्वस्तिम हर्ष सिद्ध संघा स्तुवंती ताम स्तुत अमी युम योद्धार्वास ये अत्र अूभारावताराय अव वस्वादि देवसंघा मनुष्यसंस्थानाह अवतीर्ण बस्वादिदेवस मनुष्य संस्था विशं संतो दृश्य भीताजलिय सतो अन्ये पलायने अपि अशक्ताह यह युद्ध करने वाले योद्धा स्वरूप देवगण यानी जो भूमि का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं वे मनुष्यों की आकृति वाले वस्वादी देव समुदाय आप में दौड़ दौड़कर प्रवेश कर रहे हैं अर्थात प्रवेश करते हुए दिखलाई दे रहे हैं उनमें से अन्य कोई कोई तो भागने में असमर्थ होने के कारण दयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं युद्धे प्रत्युपस्थिते प्रत्युपस्थित निमित्तानि उपलक्ष्य स्वस्ति अस्तु जगत इति सिद्ध उहर्षि सिद्धसघा महर्षीण सिद्धा चाहवती स्तुति संपूर्णा तथा महर्षियों और सिद्धों के समुदाय युद्ध आरंभ होने पर उत्पाद आदि अशुभ चिन्हों को लेकर संसार का कल्याण हो ऐसा कहकर अनेकों अर्थात संपूर्ण स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं किंत अन्यत तथा और भी रुद्रादितोजे चाध्या विश्वस्विन्नो मरुत स्मपास् संघा वीक्षंते विस्मृता सेद्रादीत्या वसुवो ये चाध्याद्राद चा गणा विस्वेअश्नौव चा मरु च उष्मा चितरो गंधर्वक्षा सुर सिद्धसा गर्वा हाहा प्रभितयो प्रभृतो कुबेर प्रभितयः असुरा विरोचन प्रभितयः सिद्धाः तेसाम संघा कपिलदय सक्षक्षासीसा ते वीक्ष पश्यवा विस्मृता विस्मय आपन्ना सतर्व जो रुद्र आदित्य और साध्य आदि आदिदेवगण एवं जो विश्वेदेव विस्वेव दोनो अश्विनकुम वायुदेव और उष्मपाप नामक पितृगण तथा जो गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय हैं यानी हा हा हु हु, आदि गंधर्व कुबेरादि यक्ष निरोचनादि असुर और कपिलादि सिद्ध इन सब के समुदाय हैं वे सभी आश्चर्युक्त हुए आपको देख रहे हैं यस्मा क्योंकि रूपम महते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बहुबाहपादम बहुदर बहुद्रष्टाक दृष्ट् लोका प्रभ्यथिथास्त महद अति प्रमाण ते तव बहुवक्त्र बहुवक्नें बहूं वक् मुखा ने चक्षुषी चम तद बहुवक्ने हे महाबाहो बहुबाद बहवो बाहव उर्व पादा चूप तद बहुबाद कि बहुदर बहूं उदरास्ती बहुदर बहुद्रष्टाक बहु, बहु द्रष्टा बहु बहु बहु बहु विकृत तद बहुद्रष्टाक दृष्टि रूपम ईदृशलौक प्राणि प्रव्यथिता प्रचलितायन तथा अहम अपी हे महाबाह आपका यह रूप अति महान बहुत लंबा चौड़ा अनेकों मुख और नेत्रों वाला जिसके अनेकों मुख और नेत्र हैं ऐसा बहुत सी भुजाओं जंघाओं और चरणों वाला जिसके बहुत सी भुजाएं जंघाएं और चरण हैं ऐसा तथा बहुत से पेटों वाला जिसके बहुत से पेट हैं ऐसा और बहुत सी दाढ़ों से अति विकराल आकृति वाला है अर्थात बहुत से दाढ़ों के कारण जिसकी आकृति अति भयंकर हो गई है ऐसा है आपके ऐसे विकट रूप को देखकर संसार के समस्त प्राणी भय से व्याकुल हो रहे हैं काँप रहे हैं और मैं भी उन्हीं की भांति भयभीत हो रहा हूँ